गीता तत्व चिंतन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी उनतालीसवां यज्ञ चारों वेदों के उद्गाता ब्रह्मा से उत्पन्न पंद्रहवें श्लोक में कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानो बहुत से टीकाकारों ने ब्रह्म का अर्थ वेद किया है क्योंकि वे ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा लेते हैं और ब्रह्मा को चारों वेदों का उद्गाता माना जाता है वेदों में निरूपण है कि किस देवता की प्रसन्नता के लिए कौन से कर्म करने चाहिए वेद हमें कर्म का निर्देश देते हैं यानी यज्ञों का ज्ञान हमें वेदों से होता है ये वेद अक्षर से परमात्मा से निकले हैं परमात्मा ही वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करता है यस्य निश्वसितम वेदाह। इस प्रकार प्राणियों को परमात्मा के साथ जोड़ दिया परमात्मा से वेद वेद से कर्म कर्म से यज्ञ यज्ञ से परजन्य परजन्य से अन्न और अन्न से प्राणी अब प्राणी यदि परमात्मा से सीधे जुड़ना चाहता है तो उसे इस यज्ञ चक्र का एक अनिवार्य अंग बनना पड़ेगा प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो इसे साधित कर ले सकता है इसीलिए उसे भगवान कृष्ण का आह्वान मिलता है कि अपना कर्म यज्ञ बना लो इस यज्ञ चक्र में भागी हो फिर कहा तस्मा सर्वगौतम ब्रह्मा इसलिए वह वेद सर्वव्यापी है सब में समाया हुआ है इसलिए क्योंकि वेद निर्दिष्ट कर्मों से यज्ञ होते हैं और यज्ञ से परजन्य, अन्न आदि के क्रम से प्राणी होते हैं इसलिए इन सभी स्तरों में वेद ही व्याप्त होकर स्थित है अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों को वेद अपने ज्ञानालोक से उद्भाषित करता है और यह वेद यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है पूर्व में हम विवेचन कर चुके हैं कि वेदों के दो भाग माने जाते हैं एक को कर्मकांड कहते हैं जिसके अंतर्गत यज्ञ यागादि आते हैं जिसमें संहिता और ब्राह्मण भागों का समावेश है और दूसरे को ज्ञानकांड कहकर पुकारते हैं जिसमें आरण्यक और उपनिषद आते हैं गीता में वेद का तात्पर्य कर्मकांड से ही लिया गया है इसीलिए यहां पर कहते हैं कि वेद यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है पूर्व मीमांसक यानी कर्मकांडी यज्ञ को ही वेदों का सार और आदेश मानते हैं यज्ञों के अनुष्ठान से वेदों की परंपरा सुरक्षित रहती है इसी को वेदों का यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित होना माना है कुछ लोगों ने ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रकृति लिया है गीता में जहाँ पर मम योनिर्महद ब्रह्म कहा है वहाँ ब्रह्म शब्द से प्रकृति का ही तात्पर्य लिया गया है वैसे ही कठोपनिषद में भी जहाँ पर कहा गया तदेव शुक्रम तदब्रह्म तदेवामृत मुच्यते वहाँ भी ब्रह्म का अर्थ प्रकृति ही लिया गया है इसके श्लोक का अर्थ यो हो जाएगा अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं मेघ से अन्न उत्पन्न हो जाता है यज्ञ से मेघ पैदा होता है यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म प्रकृति से अर्थात उसके परिणामभू शरीर से कर्म शरीर से होता है इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं यदि जो भी माना मान लिया जाए कि प्रकृति से कर्म होते हैं तो आपत्ति की कोई बात नहीं क्योंकि गीता में ही भगवान बता रहे हैं प्रकृत क्रमाणानी गुणे कर्माणी सर्वश समस्त कर्म प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं यह जो प्रकृति है वह अक्षर अव्यय परमात्मा से निकली है इसलिए प्रकृति नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है किस लिए चूँकि यज्ञ के द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों में संतुलन स्थापित करने की चेष्टा की जाती है और चूँकि यज्ञ चक्र से प्रकृति की वृद्धि और उसका पोषण होता है इसलिए प्रकृति को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित कहा गया अर्थात यज्ञ ही प्रकृति की प्रतिष्ठा है यज्ञ के द्वारा यज्ञ के ऋत्विज और यजमान आदि कर्तागण एक तो अपने भीतर संतुलन स्थापित करते हैं और दूसरे बाहर प्रकृति में इस प्रकार यज्ञ की अनिवार्यता इन श्लोकों में प्रदर्शित हुई है सोलहवें श्लोक में बताया कि जो इस संसार चक्र को चलाने वाले यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता अर्थात जो केवल अपने लिए जीता है और समाज के हित का जिसे कोई ध्यान नहीं ऐसा व्यक्ति पापी है उसका जीवन केवल इंद्रियपरायणता का जीवन है वह पशु से किसी प्रकार अच्छा नहीं क्योंकि पशु भी तो इंद्रियपरायण ही होते हैं ऐसे व्यक्ति का मनुष्य जन्म पाना वृथा हो जाता है यदि मनुष्य अपने जन्म को सार्थक करना चाहता है तो वह यथार्थ कर्म करे अपने जीवन की क्रियाओं को यज्ञ भावना से करता चले इससे कर्म का बंधन उस पर नहीं लगेगा अर्जुन के लिए निर्देश यह है कि वह अपना स्वभाव प्राप्त युद्ध कर्म यज्ञ मानकर ही करे ऐसा सोचे कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो विश्व चक्र के चलने में बाधक बनेगा और इस प्रकार पाप का भागी होगा इसकी विस्तृत व्याख्या हम पहले कर ही चुके हैं